विवेकानंद साहित्य अधिकारीवाद के दोष एक प्रश्नोत्तर कक्षा में अधिकारीवाद का प्रसंग आ गया और उसके दोषों की तीव्र आलोचना करते हुए स्वामी जी ने कहा पूराकाल के ऋषियों के प्रति मेरी असीम श्रद्धा होते हुए भी मैं उनकी लोक शिक्षा पद्धति की आलोचना किए बिना नहीं रह सकता उन्होंने सर्वदा ही लोगों को कुछ नियमों का पालन करने के लिए आदेश दिया और जानबूझकर उन्होंने उनका कारण ना बतलाया यह पद्धति नितांत दोषपूर्ण थी और इस से उद्देश्य की सिद्धि तो हुई नहीं केवल लोगों के सिर पर निरर्थक बातों का एक बोझ सा लद गया लोगों से उद्देश्य को छिपा रखने का उनका कारण यह था कि यदि उन्हें लोगों को उसका धर्म अर्थ समझा भी दिया जाता तो भी वे समझ नहीं सकते क्योंकि वे उसके अधिकारी नहीं थे यदि तुम किसी मनुष्य को इन शिक्षाओं को ग्रहण करने में असमर्थ समझते हो तब तो तुम्हें उसे और भी परिश्रम से सिखलाने का प्रयत्न करना चाहिए उसे शिक्षा की और भी अधिक सुविधा देनी चाहिए न कि कम ताकि वह अपनी बुद्धि का विकास कर सके और इस तरह सुक्षतर विषयों और समस्याओं को समझने में समर्थ हो सके अधिकारीवाद के इन समर्थकों ने इस महान सत्य की उपेक्षा कर दी कि मानवात्मा की क्षमता असीम है प्रत्येक मनुष्य ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम है यदि उसे शिक्षा उसकी ग्रहण शक्ति के अनुसार दी जाए यदि कोई शिक्षक किसी को कुछ समझा नहीं सकता तो उसको स्वयं अपनी ही अयोग्यता पर रोना चाहिए कि वह लोगों को उनकी ग्रहण शक्ति के अनुसार शिक्षा नहीं दे पाता बजाय इसके कि वह उन लोगों को कोसे और कहे कि तुम लोग अज्ञान और कुसंस्कार के बीच बड़े सड़ते रहो क्योंकि उच्चतर ज्ञान तुम लोगों के लिए नहीं है निर्भयता पूर्वक सत्य की घोषणा करो यह न डरो कि, कि इससे कमजोर बुद्धि वाले भ्रम में पड़ जाएंगे मनुष्य स्वार्थी होते हैं वे यह नहीं चाहते कि कोई दूसरा उनके ज्ञान का स्तर तक पहुँच जाए क्योंकि उन्हें भय होता है कि कहीं उनकी प्रतिष्ठा या अधिकार चले ना जाए उनका कहना है कि तो उच्च आध्यात्मिक तत्वों का ज्ञान मंदमती लोगों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न कर देगा जैसा कि गीता में कहा गया है न बुद्ध भेदम जनयेद अज्ञानाम कर्मस नाम जोश ये सर्वकर्माणी विद्वान युक्त समाचरेत, विषयाशक्त अज्ञानी मनुष्यों को ज्ञान की शिक्षा देकर उनकी बुद्धि में भ्रम उत्पन्न करना चाहिए बुद्धिमान मनुष्य को स्वयं कर्म में लगे रहकर अज्ञानी लोगों को सभी कार्यों में लगाए रहना चाहिए